मुंडकोपन सद्वी मुंडक द्वितीयखंड आवी सहतुहाचर नाम बहत्पद्रैतर्तणन विश्च वैजते तथ स्यं परादरी प्रजा जो प्रकाशस्वूप अत्यंत समीपस्थ हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद परम प्राप्य है जितने भी चेष्टा करने वाले श्वास लेने वाले और आँखों को खोलने मुंदने वाले प्राणी हैं ये सब के सब इसी में समर्पित प्रतिष्ठित है इस परमेश्वर को तुम लोग जानो जो सत और असत है सबके द्वारा वरण करने योग्य है और अतिशय अतिशयश्रेष्ठ है तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे अर्थात जानने में न आने वाला है यदर्चित यदर्चित अद्य अड़ोच यस्म लोका निहितालोकिन तदेतदक्षर ब्रह्मश प्राण तदुवा तदत्यम तदमृत तद्भे दम सौम्यविध्ये जो दीप्तिमान है और जो सूक्ष्मों से भी सूक्ष्म है जिसमें समस्त लोग और उन लोकों में रहने वाले प्राणी स्थित हैं वही यह अविनाशी ब्रह्म है वही प्राण है वही वाणी और मन है वही य सत्य है वह अमृत है हे प्यारे उसदने योग्यलक्ष्य को धनुर्ग हे तोपनिषदम महास्त्र शरम चुपाशा निशिम संधिता आयम्य त्भावते नेतसा लक्ष्य तदैवाक्षर सौम्य विदि उपनिषद में वर्णित रूप महान अस्त्र धनुष को लेकर उस पर निश्चय ही उपासना द्वारा तीक्षण किया हुआ बाढ़ चढ़ाए फिर भावपूर्ण चित्त के द्वारा उन बाण को खींचकर हे प्रिय उस परम अक्षर पुरुषोत्तम को ही लक्ष्य कर वेधे प्रणव धनु सरोत्मा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्य अप्रमत्न वेधव्यम सर्व तन्मयो यहाँ ओंकार ही धनुष है आत्मा ही बाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा जाता है वह प्रमादरित मनुष्य द्वारा ही बीधा जाने योग्य है अतः उसे बेध बाण की तरह उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए यस्ंदौपृथ चातरक्षम ओ तम मनस प्राण तमेक जानथ आत्मनमचो वाचो था मृतस्व से जिसमें स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष और उनके बीच का आकाश तथा समस्त प्राणों के सहित मन गुथा हुआ है उसी एक सबके स्वरूप परमेश्वर को जानो दूसरी सब बातों को सर्वथा छोड़ दो यही अमृत का सेतु है अरायु अरायु रचना संघता ये सोश्चरते बहुधा जायम ओमित ध्या पारायतमसर रथ की नाभि में जुड़े हुए अरों की भांति जिसमें समस्त देह व्यापनी नाड़िया एकत्र स्थित है उसी हृदय में वह बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला यह अंतर्यामी परमेश्वर मध्य भाग में रहता है इस सर्वात्मा परमात्मा का ओम इस नाम के द्वारा ही ध्यान करो अज्ञान में अंधकार से अतीत तथा भवसागर से अंतिम पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए साधन करने में तुम लोगों का कल्याण हो यह सर्वज्ञ सर्वविद महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुरेश्योम्यात्मा प्रतिष्ठित मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठ सन्निधा तद्विज्ञान परिपश्य धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाती जो सर्वदा जानने वाला और सब ओर से सबको जानने वाला है जिसकी जगत में यह महिमा है यह प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वर दिव्य प्रकाश रूप ब्रह्मलोक में स्वरूप से स्थित है सबके प्राण और शरीर का नेता यह परमात्मा मन में व्याप्त होने के कारण मनोमय है यही हृदय कमल का आश्रय लेकर अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है जो आनंद स्वरूप अविनाशी परब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान के द्वारा उसको भली भांति प्रत्यक्ष कर लेते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया चाश कर्माणे तस्टे परावरे कार्य कारण स्वरूप उस परात पर, पर पुरुषोत्तम को तस् से जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गाठ खुल जाती है संपूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं हिण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कम तुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद्यत्मा विदो विदु वह निर्मल अवयरहित पर ब्रह्म प्रकाशमय परम कोश में परम धाम में विराजमान है वह सर्वथा विशुद्ध समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है जिसको आत्मज्ञानी जानते हैं न त्रूर्यो भाति न चंद्रता भाँति कम अग्नि तमेवम अनुभाति सर्वम तस्य सर्व तस्वी विभाति वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता है न चंद्रमा और तारागढ़ ही तथा न ये बिजलियाँ ही वहाँ चमकती हैं फिर इस अग्नि के लिए तो कहना ही क्या है क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर ही सब उसके पीछे उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है वेदं अमृतं ब्रह्मा ब्रह्मेद अमृत पच्चा दक्षिणतरेण अधस्ोर्धम च्रह्मेद विश्वमिद वरिष्ठ यह अमृतस्वरूप पर ब्रह्म ही सामने हैं ब्रह्म ही पीछे हैं दाई ओर तथा बाई ओर नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर भी फैला हुआ है यह जो संपूर्ण जगत है यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है द्वितीय खंड समाप्त द्वितीय मंडक समाप्त